ओम। भद्रं करने भी देवा भद्र कर्णे शृणुयामदेवा भद्रम पशेम्श्रा स्थिरएरंगे सुुवा गुशस्तनू भी व्यसेमदीतु स्वस्ती स्वस्तिना इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ती नूषा विश्वेदा स्वस्ताक्षो अनेमे स्वी नो बृहस्पतिर्दिशा शंकर शंकरचार्यव बातरायनम सूत्र भाष्य वंदे पुनः मूर्ति यो दक्षिणा गुररात्मे मूर्तिभागिने व्यादेहाय दक्षिणमूर्त नम ओ अथर्वेदीय ब्राह्मण भाग भाग्य प्रश्नोपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं इस उपनिषद के चतुर्थ प्रकरण की चतुर्थ कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो गई है पंचम कंडिका का विचार प्रारंभ होना है अभी तक सौरायनी गार्ग के पांच प्रश्नों में से दो प्रश्नों का उत्तर आचार्य पिपला जी दे चुके हैं द्वितीय कंडिका से प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया तृतीय कंडिका से तथा चतुर्थ कंडिका से द्वितीय प्रश्न का उत्तर बताया यहां सौरायणी गार्ग्य निर्विशेष ब्रह्म जिज्ञासु हैं और निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रमाण है वेदवाक्य जो ब्रह्मात्म एक प्रतिपादक हैं और ब्रह्मात्म एक प्रतिपादक वाक्य के द्वारा ब्रह्म और जीव दोनों का अभेद बताया जाता है एकत्व बताया जाता है और उन दोनों के एकत्व की अनुभूति अहम ब्रह्मास्मि इस रूप में होती है अहम ब्रह्मास्मि इस रूप में बैठ सकता है तो अहम ब्रह्मास्मि इस रूप में ब्रह्मात्म एक की अनुभूति होगी तो इसमें अहमार्थ जो जीवात्मा है और तमर्थ तदर्थ यानी ब्रह्म शब्द का अर्थ जो परमात्मा है दोनों के एकत्व को बताया जा रहा है तो ये नियम होता है वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम तो वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान में कारण माना जाता है तो वाक्य हैं तत्वसी अहम ब्रह्मास्मी प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म ये वाक्य हैं ब्रह्मात्म एकत्व को बताने वाले जितने भी उनमें पद रहेंगे एक तो अहम् अर्थ के बोधक आत्मा का वाचक और दूसरा परमात्मा का वाचक ब्रह्म का वाचक और इन दोनों पदार्थों का ठीक ठीक ज्ञान होने पर ही दोनों पदार्थों का परस्पर संबंध रूप वाक्यार्थ की प्रतीति होगी प्रमा होगी उस नियम के अनुसार वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम तो इसके लिए अहम अर्थ जो आत्मा है उसके विषय में लोक में अनेक विचारकों में अनेकों प्रकार की विप्रतिपत्तियां हैं विवाद है आत्मा के स्वरूप के विषय में तो आत्मा पदार्थ का निर्धारण करना आवश्यक है ब्रह्मात्म एकत्व अनुभूति के लिए ब्रह्म के साथ जिस आत्मा का एकत्व संबंध अभेद संबंध बताया जा रहा है उस आत्मा का स्वरूप भी निश्चित करना पड़ेगा ना तो चार वाक्यों से लेकर के सांख्यों तक अनेकों प्रकार की विप्रतिपत्तियां आत्मस्वरूप के विषय में विद्यमान है विप्रतिपत्ति कहते हैं विवाद को भ्रांति को चारवाकों के दृष्टि से चैतन्य विशिष्ट यह स्थूल शरीर ही आत्मा है तो अन्य चारवाक विशेषों के दृष्टि में प्राण ही आत्मा है तो किसी के मत में मन ही आत्मा है तो किसी के दृष्टि में बुद्धि आत्मा है तो किसी के दृष्टि में कारण शरीर आत्मा है तो किसी के दृष्टि में इन सब से विलक्षण जो पुरुषोत्तम तत्व तो है वही आत्मा है तो आत्मा के स्वरूप के विषय में अनेकों प्रकार की भ्रांतियाँ हैं उन भ्रांतियों का निराकरण पूर्वक आत्मा के पदार्थ का आत्मा के स्वरूप का निर्णय जब तक नहीं होगा तब तक ब्रह्मात्म एकत्व की अनुभूति रूप वाक्यार्थ ज्ञान नहीं हो पाएगा इसके लिए ये जो प्रथम प्रश्न और द्वितीय प्रश्न है इसमें एक प्रकार से तुम पदार्थ तत्वशी तो वाक्यांतर्गत और अहम ब्रह्मास्मी इस वाक्यांतर्गत अहम पदार्थ का शोधन किया गया उसका स्वरूप बताया जा रहा है सहसा इंद्रियों के साथ तथा तो प्राणों के साथ तादात्म्य अभिमान करने वाले प्राकृत जन समझते हैं इंद्रियों को ही अपना स्वरूप इंद्रियों के साथ तादाद में अभिमान करके और इंद्रियों का जो व्यापार है मान लेते हैं कि वह व्यापार मेरा है यानी मैं वो व्यापार करता हूं क्रिया करता हूं प्राण को आत्मा मानने वाले प्राण के साथ तादात्म्य करके प्राण को अपना स्वरूप समझने वाले प्राण का जो कार्य है समझते हैं उस कार्य का कर्ता मैं हूं तो प्रथम प्रश्न से ये बताया गया जागृत अवस्था तो होती है इंद्रियों से उनके अपने अपने विषयों का ग्रहण जिस अवस्था में होता है उस अवस्था का नाम है जागृत अवस्था इंद्रिय विषोपलब्धिर जागरण ये जागृत अवस्था का लक्षण है बाह्य इंद्रियों से उनके अपने अपने रूपादि विषयों का ग्रहण तो जागरण माना जाता है तो बाह्य चक्षुरादि इंद्रियों से रूपादि विषयों का ग्रहण रूप जागृत अवस्था ये जब इंद्रियां अपने अपने विषयों का ग्रहण रूप व्यापार करेगी तो माना जाएगा जागरण है और ये व्यापार बंद होगा तो माना जाएगा जागरण का अभाव है जागृत अवस्था का इसका अर्थ है बाह्य इंद्रियों के सब व्यापार अवस्था को माना जा रहा है जागृत अवस्था और बाह्य इंद्रियां हमेशा सब व्यापार नहीं रहती है स्वाप अवस्था में बाह्य इंद्रियों का व्यापार उपरम हो जाता है तो उस समय जागरण का अभाव है तो जिसके अपने अपने व्यापारों से उपरत होने पर जाग्रत का अभाव और जिसके अपने अपने व्यापार में रथ होने पर जाग्रत माना जाता है माना जाएगा कि जाग्रत अवस्था उसी का धर्म है तो इंद्रियों के सब व्यापार होने पर जाग्रत माना जा रहा है उनके निर्व्यापार अवस्था में जाग्रत का अभाव माना जा रहा है तो जागरण इंद्रियों का धर्म है और आत्मा इंद्रिया नहीं है इंद्रिया तो भौतिक है अपचकृत पंचमहाूतों के अलग अलग सत्व गुण से बनी हैं चक्ष ज्ञानेंद्रिया और उन्हीं अपंचकृत पंचमहाभूतों के अलग अलग रजोगुण से बनी है गा कर्मेन्द्रिया इसलिए इनको माना जाएगा भूतों के ही सत्वगुण तथा रजोगुण का परिणाम स्वरूप होने से भौतिक और आत्मा भौतिक नहीं है यानी भूतों का कार्य नहीं है इन सूक्ष्म भूतों का भी विवर्त उपादान कारण है उपनिषद ने बताया तस्माद्वा ये तस्माद् आत्मन आकाश संभूत आकाशाद वायु इत्यादि से आत्मा को बताया जा रहा है आका, जो इंद्रियों का उपादान कारण है भूत उनका भी विवर्त उपादान कारण आत्मा को बताया जा रहा है इसलिए आत्मा तो भौतिक नहीं है इंद्रिया भौतिक है और भौतिक इंद्रियों का जागृत अवस्था धर्म है कार्य है और जो भौतिक इंद्रियों के साथ अपने वा, वास्तविक स्वरूप के अज्ञान वादात में करके बाह्य चक्षरादि को ही अपना स्वरूप मानेगा वो समझेगा मैं जगरा हूं जागृत अवस्था मेरा धर्म है मैं जागृत अवस्था का धर्मी हूं यानी आश्रय हूं लेकिन विवेकी जिसको इंद्रिय के भौतिकत्व का और आत्मा के अभतिकत्व का विवेक है आत्मात्म विवेक है वो समझेगा जागृत इंद्रियों का धर्म है मैं उस जागृत अवस्था के धर्मी इंद्रियों से विलक्षण उनका भी साक्षी हूँ ऐसा विवेक करेगा यही विवेक एक प्रकार से सोत्रायनि गार्ग्य के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य, ने, आचार्य पिपलाजी ने किया ये बताया कि जागृत अवस्था इंद्रियों का धर्म है इंद्रिया जागृत अवस्था के धर्मी हैं, आत्मा नहीं यानी आत्मनात्म विवेक ज्ञान यहां पर प्रदान किया गया तुम पदार्थ शोधन हो रहा तो दूसरी जो प्रश्न था कानी जागृति इसका उत्तर देते हुए ये कहा गया कि प्राण ही इस कार्यक्रम संघात में जगते हैं, यानी तीनों अवस्था में शरीर की संरक्षा किसका कार्य है धर्म है तो ये बताया गया प्राण का धर्म तीनों अवस्था में शरीर की सुरक्षा करना है इसलिए शरीर का संरक्षक अपने आप को वो समझेगा जो प्राण के साथ तादात्म्य अभिमान करके प्राण को ही अपना स्वरूप समझता है का मतलब प्राण ही आत्मा है ऐसा विपरीत निश्चय जिसके बुद्धि में है ये भ्रांति जिसके बुद्धि में है अनात्मा प्राण को आत्मा समझना भ्रांति है और ये भ्रांति जिसके बुद्धि में है वो समझ लेगा तीनों अवस्थाओं में प्राणन अपान अपाननादि रूप व्यापार करते हुए मैं ही शरीर की सुरक्षा करता हूं मेरे कारण ही शरीर सुरक्षित है लेकिन आचार्य पिप्पला जी के द्वारा सौर्यायनी गार्गे के द्वितीय प्रश्न का जो उत्तर दिया जाएगा दिया गया इस उत्तर वाक्य का अर्थ द्वितीय प्रश्न और द्वितीय प्रश्न का प्रतिवचन रूप जो वाक्य है उसके अर्थ को ठीक ठीक जो समझता है वह प्राण को अपना धर्म नहीं समझेगा प्राण को अपना स्वरूप नहीं समझेगा और शरीर सुरक्षा तीनों अवस्था में मेरा कार्य है ऐसा अभिमान नहीं करेगा अभी तो अपने आप को तीनों अवस्था में शरीर की सुरक्षा करने वाले प्राण से विलक्षण समझेगा जैसे बाह्य इंद्रिया भौतिक है ऐसे प्राण भी तो भौतिक है प्राण भी अपचकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित रजोगुण का परिणाम है इसलिए माना जाएगा प्राण को भी भौतिक और रजोगुण का परिणाम होने से पांचों सूक्ष्म भूतों का रजोगुण ये उपादान कारण है परिणामी प्राण का और प्राण है परिणाम रूप कार्य सभी भूतों के रजोग का इसलिए भौतिक है और आत्मा अभौतिक है तो भौतिक प्राण का शरीर सुरक्षा रूप जो कार्य है उसका करता अपने आप को अभौतिक आत्मा तभी मान सकता है जब भौतिक प्राण को अपना स्वरूप मान ले इस प्रकार की भ्रांति कर ले प्राण के साथ तादात्मे अभिमान कर लें ले कहा गया तो एक प्रकार से प्राण तथा आत्मा इनका भी विवेक द्वितीय प्रश्न के प्रति वचन वाक्य के द्वारा किया गया यह तुम पदार्थ शोधन हो रहा है और ये जो आत्मा बाह्य इंद्रिया तथा प्राण से विलक्षण है भिन्न है प्राण अनात्मा है जीव तदात्मक नहीं है ये विवेक ज्ञान हुआ इस विवेक ज्ञान की प्रशंसा की गई आ, उन वाक्यों से गर्भपत्यो अपान इत्यादि से वहाँ तक के कि ये उदान जो है प्रतिदिन मन रूपी यजमान को ले जाता है स्वर्ग में और वो स्वर्ग है सौसुप्त स्वरूप सुसुप्त अवस्था में ब्रह्म भाव को प्राप्त कराता है यहाँ तक के ग्रंथ से एक प्रकार से इस आत्मानात्म विवेक ज्ञान रूपी जो इस प्रकरण का प्रतिपाद्य विषय है उस विषय की प्रशंसा हुई ये आत्मात्म विवेक में प्रवृत्त करना है उपनिषद के अध्येता जो विद्यार्थी हैं उन्हें इसलिए इस ग्रंथ में जिसके अध्ययन में प्रवृत्त करना है जिसको पाने के लिए प्रवृत्त करना है उसे प्रशस्त दिखाना होता है उसकी प्रशंसा करनी होती है तो आत्मनात्म विवेक करने में प्रवृत्त हो जाए आत्मजिज्ञासु इसके लिए आत्म अनात्म विवेक रूप जो ज्ञान है इस ज्ञान की प्रशंसा के लिए यहाँ वो गारहपत्य अग्नि के तरह गारहपत्य अग्नि अपानादि को बताया गया गारहपत्यादि अग्नि रूप यह सब कल्पना हुई वो कोई उपासना के लिए नहीं अभी तो पहले बताया गया था किसके लिए है ज्ञान की स्तुति के लिए अब पंचम कंडिका है तृतीय प्रश्न के उत्तर के रूप में तृतीय प्रश्न है कि पश्यति स्वप्न पश्य हाँ। हाँ? कतर एष स्वप्न पश्यति वही कतर एश स्वप्न पश्यति तो ये जो है बाह्यकरण तथा अंतकरण जो करण के दो भेद हैं उन दो प्रकार के कर्णों में से कौन सा करण स्वप्न को देखता है एक प्रश्न है कतर एष देव स्वप्नान पश्यती इस तृतीय प्रश्न का उत्तर पंचम कंडिका से देना है और यहां पर भी तुम पदार्थ शोधन ही हो रहा है ये बताया जाएगा कि जैसे शरीर सुरक्षा प्राण का धर्म है ऐसे स्वप्न अवस्था भी आत्मा का धर्म नहीं अपितु आत्मा की उपाधि उपाधिभूत अंतकरण का धर्म है मन का धर्म है जागृत अवस्था बाह्य इंद्रियों का धर्म है और स्वप्न अवस्था मन का धर्म है ये पंचम कंडिका के द्वारा बताया जा रहा है तृतीय प्रश्न का उत्तर देते हुए तो पंचम कंडिका का व्याख्यान प्रारंभ करने से पहले भगवान भाष्यकार तृतीय तथा चतुर्थ कंडिका के द्वारा जो द्वितीय प्रश्न का उत्तर दिया गया उस उत्तर वाक्य का अर्थ संक्षेप में कथन करते हुए अभिप्राय स्पष्ट करते हुए तृतीय चतुर्थ कंडिका का आ, पंचम कंडिका का अवतरण लिखेंगे तो एवं विदुष इत्यादि भाष्य व्रत कथन पूर्वक पंचम कंडिका का अवतरण रूप है तो व्रत कथन कहा जाता है पूर्व ग्रंथ के द्वारा विस्तार से जिस अर्थ को बताया गया उस अर्थ का संक्षेप में कथन व्रत कथन कहलाएगा वो कथन किया जा रहा है तो एवं विदुसह इत्यादि का अवतरण टीका देखिए ननु गारह हवा येषो इति आरभ्य हवा, यजमान अकर्मी न भवति इति मनोह वजम ग्रंथन विद्वाकर्मी नवती स्तूत अस्त एवं त्रिहोत्रादी कर्मती उदान यागफलस्थनीस्तुफल तत्र कर्मा प्रतीत अत आह एवं इति तो एवं विदुष इत्यादि वाक्य के अवतरण में एक शंका की जा रही है क्या क्या शंका की जा रही है कि कहा कि आप लोगों ने सिद्धांतियों ने पहले गार्हपत्यो हवा यशो अपान इत्यादि वाक्य की व्याख्या करते हुए ये बताया था इसका तात्पर्य स्पष्ट करते हुए कि गारहपत्यो हवा येषो अपान यहां से प्रारंभ करके तृतीय कंडिका के इस वाक्य से चतुर्थ कंडिकास्थ मनोह हवाव यजमान यहाँ तक का वाक्य विद्वान की स्तुति के लिए है और वो क्या स्तुति होती है विद्व, विद्वत्ता की तो विद्वान अकर्मी न भवती विद्वान आलसी नहीं होता अकर्मी नहीं होता का अर्थ है इस प्रकार विद्वान में आलस्या भाव दिखा करके विद्वान की स्तुति इस ग्रंथ से की गई तृतीय कंडिका के गारहपत्यो अपान गारहपत्यो हवा अपान यहां से लेकर के चतुर्थ कंडिका के मनोह व यजमान यहां तक के वाक्य से आपने कहा विद्वान की विद्वत्ता की प्रशंसा की जा रही है विद्वान अकर्मी नहीं होता है यह बता करके तो आक्षेप करने वाले कहते हैं इति उक्तम अस्तु एवं यानी जैसा आपने बताया आत्मात्म विवेक रूप विद्वत्ता की स्तुति करने वाला यह ग्रंथ है करके तो ऐसा हो सकता है क्यों कि तत्र अग्निहोत्रादि कर्म प्रतीते तो तत्र यानि ये गारह हवा अपान इत्यादि से इत्यादि ग्रंथ में अग्निहोत्र कर्म की प्रतीति होने के कारण तत्र शब्द से लेना उक्त ग्रंथ को यानि गारह प्रत्यो हवा व अपान इत्यादि ग्रंथ को इस ग्रंथ से कर्म की प्रतीति होने के कारण विद्वान अकर्मी नहीं होता है इस प्रकार की स्तुति विद्वत्ता की हो रही है ये मानना ठीक है मान लिया हमने लेकिन कहते हैं वहीं पर आया हुआ जो एक वचन है गारह हवा येशो शो अपान से लेकर के मनोहवाव यजमान इन वाक्यों के बीच में एक वाक्य आया इष्टफलम एव उदान ये जो वाक्य है उदान में इष्टफलत्व तो बताने वाला इसको विद्वान की स्तुति करने वाला है और स्तुति का स्वरूप है विद्वान अकर्मी नहीं होता है इत्याकारक स्तुति करने वाला ये वाक्य है ये नहीं कह सकते ये शंका की जा रही है कि उदानस्य से तो उक्तेस्तु उदानस्य स्थानीयत्व तो उक्ति का अर्थ है वचन मुक्ति यानी वचन तो उदान में इष्ट फलत्व को बताने वाला जो वचन चतुर्थ कंडिका में आया हुआ मनोहवाव यजमान इस वाक्य से पहले आया हुआ है इष्टफलम एव उदान पहले है न मनोहवाव यजमान और इष्टफलम एवं उदान हाँ तो ये इष्टफलम एव उदान ये वाक्य है तो इस वाक्य में कहते हैं कर्म की प्रती न होने से इसे विद्वान अकर्मी नहीं होता है इस प्रकार विद्वत्ता की स्तुति करने वाला मानना अनुचित है ये लिखते हैं कि उदान से याग फलस्थानीय न तत्फल तत्फलत्व का अर्थ है तत्का अर्थ है स्तुति और स्तुति है फल जिसका ऐसा बहुरी समास करिए तो स्तुति है फल जिसका ऐसा यह वचन नहीं माना जा सकता विद्वान अकर्मी नहीं होता इत्याकारक स्तुति को बताने वाला यह वचन नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता तो कहते इसलिए कि तत्र कर्मा प्रतिते तो कर्म की प्रतीति न होने के कारण तत्र यानि ये इष्टफलम एवं उदान यह वाक्य इस वाक्य में कर्म की प्रतीति न होकर कर्म फल की प्रतीति हो रही है इसलिए इसे विद्वान अकर्मी नहीं होता है इत्याकारक फल स्तुति रूप फल वाला नहीं माना जा सकता ये शंका हुई इसका उत्तर देने के लिए भाष्यकार भगवान लिखते हैं विदुष इत्यादि इसलिए कहते हैं अत आह एवं इति तो भाष्य को देखिए एवं विदुष्रोत्रादी उपरम कालाद आरभ्यवत तावत् सर्व याग फलानुभव एवं न इव अनर्थाय अदुषाइ अनर्थय विद्वत्ता स्तूयतेदुष तो इस प्रकार यानी पुरोक्त प्रकार से एवं शब्द का अर्थ निकलेगा तो आत्मात्म विवेकि का जो बाह्य स्रोत्रादि इंद्रियों का उपरम काल है यानी जागृत अवस्था से स्वाप अवस्था में जाने का समय है उपरम काल माना जाएगा तो स्रोत्रादि उपरम कालात आरभ्यवत सुप्तोत्थितो भवती और जब तक सो करके के जागृत अवस्था में नहीं आता सोने के पश्चात जागृत अवस्था में नहीं आता तब तक यानी जागृत से उपरत हुआ और स्वाप अवस्था में पहुंचा फिर स्वाप अवस्था से जागृत अवस्था में आने से पहले तक का जो समय है वो सुसुप्ती अवस्था मानी गई और उस सुसुप्ति अवस्था में क्या हुआ यानी स्रोत्रादि में आदि शब्द से अंतकरण को भी लेंगे उसका भी उपरम हुआ तो बाह्य इंद्रियों का भी व्यापार नहीं हो रहा है मन का भी व्यापार नहीं हो रहा केवल प्राणों का व्यापार हो रहा है प्राणन अपानन रूप ऐसी अवस्था है सुसुप्ति अवस्था और उस सुसुप्ति अवस्था में जब तक है तब तक समस्त याग का यागों का जो फल है तत्त सुख विशेष और उन सब सुख विशेषों का जो सामान्य स्वरूप है सुख सामान्य वो सुख सामान्य सुसुप्ति अवस्था में भोगता है इसलिए वह सुसुप्ति अवस्था में होने वाला जो सुख वो सुख माना गया समस्त याग फलात्मक समस्त यागों का जो फल विशेष है उसका सामान्य स्वरूप होने से और उसी का अनुभव ससुप्त अवस्था में विद्वान करता है सुसुप्ति अवस्था में ये यह यहां पर कहते हैं कि सर्व याग फलानु एव। सर्व याग फलानुभव एवं ये विदुष का अन्वय याग फलानुभव के साथ करना तो विद्वान को समस्त याग के फल का अनुभव होता है कब तो कहते तावत तावत का अर्थ है तब तक विद्वान को तब तक समस्त याग के फलों का अनुभव होगा कब तक होगा तो कहते हैं जब जब श्रोत्रादि बाह्य इंद्रिया तथा अंतकरणों का उपरम हुआ और सुसुप्ति से जागृत अवस्था में अभी पहुंचा नहीं है सुषुप्ति अवस्था में है तो सुसुप्ति अवस्था में विद्वान समस्त यागों के फल का अनुभव करता है तो फलानुभव एव तो किसी उत्कृष्ट साधन के फल का अनुभव करना ये माना जाता है एक प्रकार से पुरुषार्थ के फल की प्राप्ति हुई है वो समय पुरुषार्थ फल की प्राप्ति का जो समय है वो माना जाता है प्रयत्न की सफलता का द्योतक पुरुषार्थ है प्रयत्न और उसका फल मिल रहा है तो पुरुषार्थ सफल हुआ है तो विद्वान का सोना एक प्रकार से उसके द्वारा किए गए जो समस्त पुरुषार्थ हैं उन पुरुषार्थों का फलानुभव काल है वो बता रहा है कि विद्वान का पुरुषार्थ सफल हुआ व्यर्थ नहीं हुआ और न अविदुषाम इव अनर्था और जो अविद्वान है यहाँ विद्वान से लेना आत्मात्म विवेकी को और अविद्वान से लेना आत्मात्मा का विवेक जिनको नहीं है वे कार्यक्रम संघात को ही अपना स्वरूप समझने वाले अविद्वान प्राकृत जन उनका सोना तो उस समय उनका जो स्वरूप है कार्यक्रम संघात वो न होने से कार्यक्रम संघात का तो उस समय मय के रूप में उनका अनुभव नहीं हो रहा है ना इसलिए उनका सोना एक प्रकार से व्यर्थ समय व्यतीत करना है निष्फल समय व्यतीत करना है और विद्वान का तो आत्मनात्म विवेक होने के कारण उसे उस समय भी सुख की अनुभूति होगी उसके अनात्मा जो उपाधि हैं बाह्यकरण अंतकरण तथा प्राण इनसे विलक्षण जो अपना स्वरूप है वह सुसुप्ति में भी विद्यमान है और उस स्वरूप से वह जो सामान्य स्वरूप है सुख है उसकी उपलब्धि कर रहा है इसलिए उसका तो फलानुभूति काल माना जाएगा विद्वान का हाँ अज्ञान मात्र है तो पहले बताया था कि सुसुप्ति अवस्था में वह कार्य रूप उपाधि से रहित होने के कारण जो एक अज्ञान रूप उपाधि है उसे भी अपना दृश्य समझता है तो दृश्य होने के कारण दृष्टा दृश्य से विलक्षण होता है तो अज्ञान दृश्य होने से सुसुप्ति अवस्था में आज्ञान अपना स्वरूप है ऐसा नहीं समझेगा विवेकी जिसको आत्मनात्म विवेक है तो जैसे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से विलक्षण अपने को समझेगा ऐसे कारण स्वरूप कारण उपाधि जो कारण शरीर हैं अविद्या जो सुसुप्ति अवस्था में रहती है वह भी हमारी दृश्या है साक्षी भाष्य है ना, और मैं अविद्या का दृष्टा साक्षी हूं ये निर्धारण ये आत्मनात्म विवेक कहलाता है वो इस प्रकार का आत्मनात्म विवेक जिसको हुआ वह सुसुप्ति में अपने आप को अविद्या स्वरूप न समझ करके अविद्या का साक्षी समझेगा और अविद्या का साक्षी रूप होने से एक प्रकार से निश्चित होगा कि ये आत्मनात्म विवेक ज्ञान जिसको हुआ वह सुसुप्ति में भी आ, समस्त याग का फल रूप जो सामान्य सुख है उस सुख का अनुभवीता है और जो प्राकृत अविद्वान है वह तो जागृत अवस्था में मात्र अग्निहोत्रादि कर्मों का जो फल है देवादि शरीर से भोगा जाने वाला स्वर्ग आदि वहाँ पहुँच करके मान लेता है कि मैं अग्निहोत्रादि कर्मों का फलोपभोक्ता इस समय देवता हूँ और उसकी सुषुप्ति अवस्था तो वो न तो फलानुभूति की अवस्था मानी जाती है न तो पुरुषार्थ की अवस्था मानी जाती है माना जाता है विवेक न होने के कारण उसका वह समय व्यर्थ गया जीवन का अज्ञानी का तो हाँ यानी सुसुप्ति को विषय बना करके विचार किया जाता है जागृत अवस्था में और ये समझता है वो कि ये सारी तीनों अवस्थाएं मेरा धर्म नहीं है अनात्मा का धर्म है और मैं इन तीनों अवस्था तथा तीनों अवस्थाओं के अभिमानी जो अनात्मा है उनका साक्षी हूँ तीनों अवस्थाओं का सा, साक्षी हूँ तो इस प्रकार का तो आत्मनात्म विवेक माना जाएगा और यह विवेक जिसको है उसका सोना भी एक प्रकार से समस्त याग फलानुभव करना है अविद्वान के सोने के तरह वह उसका सोना अनर्थ के लिए नहीं है इसलिए कहते हैं न अविदुषाम इव अनर्था अविद्वान का सोना जैसे अनर्थ के लिए है का मतलब कोई पुरुषार्थ प्राप्त नहीं करा पाता अविद्वान को इस प्रकार ये इति विद्वत्ता स्तूयते ये विद्वत्ता की स्तुति हुई विद्वत्ता है आत्मनात्म विवेक और उसकी यह स्तुति हुई और उस सुसुप्ती अवस्था में पहुंचा रहा है कौन आ, ये आपका उदान वायु इसलिए उदान को याग फलस्थानीय कहने वाला जो वाक्य है वह भी रूप फल वाला ही है ये दिखाने के लिए फलोप समस्त याग के फल की प्राप्ति कराने वाला होने से उसे समस्त याग फलस्थानीय कहने वाला वाक्य भी एक प्रकार से विद्वान अकर्मी नहीं होता है ये दिखाने वाला हुआ किसी साधन का फल जिसको प्राप्त हुआ माना जाएगा उसने वो साधन किया है तो सौसुप्त सुख समस्त याग फल स्थानीय फल रूप है और उसका प्रापक है उसका निमित्त है उदान इसलिए उदान को कहा जा रहा है समस्त फल रूप तो इष्ट रूप उदान को कहने वाला जो वाक्य है वह उस वाक्य का फल भी विद्वान अकर्मी नहीं होता है इत्याकारक स्तुति ही होगा उसका वो ये स्तुति फलक वो वाक्य नहीं है ये शंका नहीं की जा सकती ये दिखाने के लिए यहाँ पर ये कहा कि इति स्तूय थे विद्वान का सोना भी समस्त याग के फल का अनुभव करना है वह समस्त याग के फलावस्था को द्योतित करता है ऐसा ज्ञापन करके एक प्रकार से आत्मनात्म विवेक ज्ञान की स्तुति हुई थोड़ी टीका है टीका को देखिए श्रोत्रादिनी स्व स्वप्ने उपरमते प्राणा एवं जागृति इतव रूपा विद्या इत्यथ ये विद्वत्ता स्तूयते लिखा है ना इतम विद्वत्ता स्तूयते इसमें विद्वत्ता क्या स्थिति चीज है तो विद्वत्ता शब्द का अर्थ करते हैं विद्वान का भाव विद्वत्ता है और विद्वान का भाव क्या है विद्या वो विद्या कौन सी तो ये विद्या की स्रोत्रादिनी स्वप्ने रमन उपरमते प्राणा एवं जागृति इतव रूपा विद्या यानी तव पदार्थ विवेक रूप ज्ञान ये विद्वत्ता है अरिस्तम पदार्थ विवेक ज्ञान रूप विद्वत्ता की स्तुति की जा रही है आगे कहते हैं टीका में अस्याच विद्या जागरणम श्रोत्रादि बाह्य इंद्रिय धर्म इस विद्या का स्वरूप क्या होगा तो कहते ये है कि अश्च विद्याया जागरण स्रोत्रादि बाह्य इंद्रियधर्म अवस्था स्रोत्रादि बाह्य इंद्रियों का धर्म है शरीर रक्षण प्राणधर्मो न आत्मधर्म तम पदार्थ तो आ, शरीर की संरक्षा संरक्षा ये प्राण का धर्म है आत्मा का धर्म नहीं जागरण अवस्था बाह्य इंद्रियों का धर्म है आत्मा का धर्म नहीं इस प्रकार यह विद्या है तव पदार्थ विवेक रूपा और उसकी स्तुति यहाँ पर की जा रही है और रूपत्वात्तव्यत्व उपपत्ति विद्वत्ता के स्तोतव्यव की सिद्धि होती है स्त्रोतव्यव कहते हैं स्तुति अर्हत्व को स्तुति योग्य है ये ज्ञान विद्या ये बताया गया हाँ, हाँ तुम पदार्थ का शोधन किया जा रहा है हा और जो तत्वमशादी वाक्यार्थ ज्ञान है उसका यह साधन है हाँ? आगे हैं टीका में कि अतएव प्राण जागरण सेधारणवात् कथम विद्वत्ता स्तुति इत्यपि शंका निरस्ता तस्य तरव भूत इति यदि कोई ये शंका करता है हाँ। विद्वान के लिए हम्म Hmm. हाँ. तो वो वो हाँ. तो तो तो वहाँ का जो सुख है वो नहीं होता कैसे कहा जाता है थीक. हाँ, हाँ तो प्रश्न हुआ ना तो ज्ञान की तीन अवस्थाएं हैं मुख्य तो दो एक वाक्यार्थ ज्ञान और एक पदार्थ ज्ञान पदार्थ ज्ञान में दो पदार्थों का ज्ञान है एक त्व पदार्थ का ज्ञान और एक तत्पदार्थ का ज्ञान तो त्व पदार्थ के त्व पदार्थ दो है तत्वसी वाक्यांतर्गत जो तम पद है उसके दो अर्थ हैं एक वाचार्थ एक लक्षार्थ तो तम पद का मात्र ज्ञान जिसको है वो उपाधि के साथ तादात्म्यापन्न जो आत्मा का स्वरूप प्रमाता रूप कर्ता भोक्ता रूप वो है त्वम पद का वाचार्थ और केवल उसी को मैं समझने वाला वो है प्राकृत जन अविद्वान और एक है तत्व वाक्यांतर्गत त्व शब्द का लक्षार्थ और त्वम शब्द का जो लक्ष्यार्थ है पद लक्षार्थ वो है जो तोमपद की उपाधि है वेष्टि कार्यक्रम संघात उससे विलक्षण चैतन्य मात्री जीव साक्षी वो तोम पदार्थ है नोमपद लक्ष्यार्थ है और वो तोम पद लक्ष्यार्थ का जिसको ज्ञान है तोमपद लक्षार्थ का मैं के रूप में जिसको ज्ञान है उसे कहा जा रहा है यहां पर विद्वान तुम तो, पद का लक्षार्थ ज्ञान तो होगा अपरोक्षे ही क्योंकि मैं है ना तो ये ज्ञान जिसको है लक्षार्थ ज्ञान उसे विद्वान कह रहे हैं नहीं तोम, तोम पदार्थ का तुम पद का लक्षार्थ ज्ञान मात्र है वो विद्वान है और अभी जो है तत्पद लक्षार्थ और तोमपद लक्षार्थ का आपस में अभेद ये वाक्यर्थ ज्ञान है और वो है वाक्याथ ज्ञानवान पूर्ण ज्ञानी बाकी तो सांख्यों के अनुसार योगियों के अनुसार आत्मा चेतन है असंग है लेकिन जितने शरीर उतनी आत्माएं हैं उनको तुम पदार्थ शोधन तो ठीक ठीक होता है लेकिन तत्वसी वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होता उन्हें ब्रह्मात्मा एकत्र तो ज्ञान नहीं माना जाएगा जिन्होंने जीवात्मा के लक्षार्थ को तो जान लिया तुम पदार्थ का शोधन हुआ लेकिन वो तुम पदार्थ और तत्पदार्थ एक ही है अलग अलग नहीं है निश्चय अभी नहीं है तो ये तुम पदार्थ का तुम तुम पद का लक्षार्थ अनुभव जिसको हो रहा है वो भी विवेकी है उसको भी ज्ञानी कहते हैं उसको यहां पर विद्वान कहा जा रहा है और उसकी विद्वत्ता है तुम पद लक्षार्थ का मैं के रूप में निश्चय मैं वेष्टि स्थूल शरीर नहीं हूँ मैं वेष्टि सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ बाह्य इंद्रिया भी नहीं हूँ और अंतकरण भी नहीं हूँ प्राण भी नहीं हूँ और सुषुप्त अवस्था में जो अविद्या रूप कारण उपाधि है वो भी मैं नहीं हूँ अपितु इन उपाधि मात्र से विलक्षण इन सब का साक्षी चेतन आत्मा मैं हूँ ये निश्चय है लेकिन इस निश्चय को अहम ब्रह्मास्मि या साक्षात्कार नहीं कहा जाएगा अभी तो तुम पदार्थ का ठीक ठीक विवेक हुआ है तुम पदार्थ को उसने अनात्मा मात्र से विलक्षण चेतन के रूप में जाना है लेकिन वो चेतन और ब्रह्म तत्पदार्थ तत्पदलक्षार्थ एक है कि अलग है ये अभी निश्चय नहीं है अभी तो फिर तत्पद का भी तत्पदार्थ का भी विवेक करना पड़ेगा और फिर तत्पदार्थ तत्पद का लक्ष्यार्थ त्वम पद का लक्षार्थ, ये दोनों स्वरूपतः एक हैं उपाधि के कारण अलग से दिख रहे थे वो अलग से दिखाने वाली जो उपाधि है वो उपाधि न रहने से दोनों एक हैं ये निश्चय माना जाएगा वाक्यार्थ ज्ञान ये वाक्यार्थ ज्ञाना भी नहीं है तुम पदार्थ का शोधन मात्र हुआ तो तुम पदार्थ का शोधन जिसको हुआ वो भी ज्ञानी है जैसे गीता में ज्ञान के जो साधन हैं अमानितदि बीस तेरहवें अध्याय में बताए गए उनको भी भगवान ने ज्ञान कहा है ज्ञान के साधन होने से वे भी ज्ञान है ऐसे तत्वमसी वाक्यर्थ ज्ञान का साधनभूत जो तुम पदार्थ का विवेक ज्ञान वो भी ज्ञान है वाक्यार्थ ज्ञान का साधन होने से इसलिए दो प्रकार के ज्ञान बताने एक पदार्थ ज्ञान और दूसरा वाक्यार्थ ज्ञान और पदार्थ ज्ञान में भी अवान्तर दो भेद हैं एक वाच्यार्थ ज्ञान और एक लक्ष्यार्थ ज्ञान वाचार्थ ज्ञान जिसको है वो तो सबको है वो अविद्वान और तुम पर लक्षार्थ ज्ञान जिसको है उसे यहाँ पर विद्वान कहा जा रहा है और उसकी विद्वत्ता है कि मैं बाह्य इंद्रिया भी नहीं हूँ प्राण भी नहीं हूँ और मन भी नहीं हूँ और उ, उ, उ, उ, उ, सुसुप्ति के समय होने वाली जो उपाधि है कारण शरीर वो भी नहीं हूं अपितु तो इन सब से विलक्षण निर्विकार चेतन मात्र हूं ये निश्चय ये है तुम पदार्थ विवेक ज्ञान आत्मनात्म विवेक ज्ञान और इसको कहा जा रहा है विद्वत्ता और इस विद्वत्ता की स्तुति यहां की जा रही है कि विद्वान सुसुप्ति में सर्व याग फल का अनुभव करता है अविद्वान के तरह उसकी सुसुप्ति उसके अनर्थ के लिए नहीं है ऐसा बता करके उस आत्मनात्म विवेक ज्ञान रूप जो पदार्थ ज्ञान है वाक्यार्थ ज्ञान का साधन वो भी ज्ञान है उसकी स्तुति की जा रही है और वो ज्ञान जिसको उसको भी ज्ञान ही कहा जाएगा और अहम ब्रह्मास्म ऐसा साक्षात्कार हुआ वाक्यार्थ ज्ञान उसको भी ज्ञानी कहेंगे लेकिन दोनों ज्ञानी में अंतर है एक केवल तुम पदार्थ ज्ञानवान है और एक वाक्यार्थ ज्ञानवान है ये अंतर है ना तो अभी उसका तुम पद लक्ष्यार्थ का निश्चय होने से तुम पद लक्ष्यार्थ विषय अज्ञान तो चला गया लेकिन वो तुम पद लक्ष्यार्थ और तदपदार्थ दोनों के एकत्व तो विषय अज्ञान बुद्धि में विद्यमान है वो वाक्यार्थ विषय अज्ञान तो है तुम पद लक्ष्यार्थ विषय लक्षार्थ का ज्ञान होने से तुम पद लक्ष्यार्थ विषय अज्ञान नहीं रहेगा इसलिए अज्ञान की भी कई एक स्थितियां हैं ना घट का ज्ञान जिसको उसको घट का अज्ञान नहीं है लेकिन हो सकता है उसे पट का ज्ञान हो कहना है कुछ और पूछ सकता है तो यहां पर यह तुम पदार्थ विवेक ज्ञान इसको ज्ञान शब्द से लिया जा रहा है और उसकी ये स्तुति है अतएव प्राण जागरण से अविद्व कथम विद्वत्ता स्तुति इत्यपि शंका निरस्ता इसलिए अतएव का अर्थ करता है यानी इसी कारण से यानी अविद्वान को ये निश्चय नहीं है कि मैं प्राणादि से विलक्षण केवल निर्विकार चेतन हूँ और पदार्थ का तोम पद का लक्षार्थ निश्चय जिसको है उसे ये निश्चय है कि मैं प्राण से विलक्षण निर्विकार चेतन मात्र हूं यह विवेक होने के कारण ये जो शंका होगी तो इस शंका का भी निराकरण हुआ ये कह रहे हैं कि प्राण जागरणस्य से साधारणत्वात। तो तीनों अवस्था में प्राण का जागरण यानी यानि श्वासोश्वास लेना रूप व्यापार करते रहना ये केवल विद्वान के ही प्राण स व्यापार होते हैं ऐसी बात नहीं है विद्वान अविद्वान दोनों के भी प्राण तीनों अवस्थाओं में श्वासोश्वास रूप अपना व्यापार करते रहते हैं इसलिए समान है तीनों में तो क्यों अकेले विद्वान की ही ये स्तुति हो रही है ऐसा कह रहे हो इस प्रकार की जो शंका होगी इस शंका का भी निराकरण होगा क्यों तो कहते हैं तस्य एवं भूत विवेकाभाव तस् शब्द से लेना अविद्वान को तो उसे एवं भूत विवेक नहीं है एवं भूत विवेक का अर्थ है मैं प्राण से विलक्षण प्राण का साक्षी निर्विकार चेतन हूँ ऐसा तुम पदार्थ का विवेक नहीं है प्राण से अलग अपना स्वरूप नहीं समझता है और विद्वान समझता है इसलिए विद्वान की तो स्तुति है अविद्वान की स्तुति नहीं है दोनों के प्राणों का व्यापार समान होने पर भी एक को विवेक है एक को विवेक नहीं है ये यहां पर विवेका विवेक के कारण विवेक की स्तुति और अविवेक अविवेकिा जो सोना है वह उसका व्यर्थ समय पास करना है ये बताया गया बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम ओ भद्रंकर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पशेम्क्षरंगे सुषुवा गुशस्तनूसम देवितयु स्वस्ति न इंद्र